भी भी भी पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है चिंतन पानीदार पानी देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसे प्रकृति उसके लायक पानी न देती हो लेकिन आज दो घरों दो गांव, दो शहरों दो राज्यों और दो देशों के बीच भी पानी को लेकर एक न एक लड़ाई हर जगह मिलेगी मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि प्रकृति पानी बांटने वाली पनिहारी नहीं है तीसरी चौथी कक्षा से हम सभी जल के बारे में पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है कितनी बड़ी मात्रा में वह नौ तपा दिनों में कैसे आती है कैसे मानसून की हवाएं बादलों को पश्चिम से पूरब से उठाकर हिमालय तक लाकर जगह जगह पानी गिराती है हमारा साधारण किसान भी जानता है ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है हमने विकास की दौड़ में सब जगह एक सी आदतों का संसार रच दिया है पानी की एक जैसी खर्चीली मांग करने वाली जीवन शैली को आदर्श मान लिया है अब सबको एक जैसी मात्रा में पानी चाहिए और जब नहीं मिल पाता तो हम सारा दोष प्रकृति पर नदियों पर थोप देते हैं जल संकट प्रायः गर्मियों में आता था अब वर्ष भर बना रहता है ठंड के दिनों में भी शहरों में लोग नल निचोड़ते मिल जाएंगे इस बीच कुछ हजार करोड़ रुपए खर्च करके जल संग्रह पानी रोको जैसी कई योजनाएं सामने आई हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट अनेक सरकारी और सामाजिक संगठनों ने अपना कर देखा है लेकिन इसके खास परिणाम नहीं मिल पाए हमें भूलना नहीं चाहिए की अकाल सूखा पानी, पानी की किल्लत ये सब, सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे, अच्छे विचारों और, और अच्छे, अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है हमारी, हमारी धरती सचमुच मिट्टी की, की एक बड़ी गुल्लक है इसमें सौ पैसा डालेंगे तो सौ पैसा निकाल सकेंगे लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद कर देगी और सीधे सीधे हमें सजा देगी आज यह सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है पानी अभी भी हमारे लिए राशन जितना महत्वपूर्ण नहीं हो पाया है लेकिन जब यही पानी पेट्रोल से भी महंगा मिलेगा तब शायद हमें समझ आएगा कि सचमुच यह पानी तो हमारे चेहरे का पानी उतारने वाला सिद्ध हुआ हमारे देखते देखते ही पानी निजी हाथों में पहुंचने लगा पानी का निजीकरण पहले या बार हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे लेकिन आज जब सड़कों के किनारे पानी की खाली बोतलें पॉलिथीन आदि देखते हैं, तब समझ में आता है कि सचमुच यह पानी तो पानी कितना महंगा हो रहा है यह सच है कि पानी का उत्पादन कतई संभव नहीं है कोई भी उत्पादन कार्य बिना पानी के संभव नहीं जन्म से लेकर मृत्यु तक पानी की आवश्यकता बनी रहती है पानी को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है वर्षा जल को रोकना इसे, इसे रोकने के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है जब पेड़ ही नहीं होंगे तब पानी जमीन पर ठहर ही नहीं पाएगा अधिक से अधिक पेड़ों का होना यानी पानी को रोक कर रखना है दूसरी ओर हमारे पूर्वजों ने जो विरासत के रूप में हमें नदी नाले तालाब और कुएँ दिए हैं उन्हीं का रख रखाव यदि थोड़ी, थोड़ी समझदारी के साथ हो तो, तो, तो कोई कारण नहीं कि पानी न ठहर पाए जल ही जीवन है यह उक्ति अब पुरानी पड़ चुकी है, है अब यदि ये कहा जाए कि जल बचाना ही जीवन है तो यही सार्थक होगा मुहावरों की भाषा में कहें, तो अब हमारे चेहरों का पानी ही उतर गया है कोई हमारे सामने प्यासा मर जाए पर हम पानी, पानी पानी नहीं होते हाँ मौका पड़ने पर हम किसी को भी पानी पिलाने से बाज नहीं आते। अब कोई चेहरा पानीदार नहीं रहा पानी के लिए पानी उतारने का कर्म हर गली चौराहों पर आज आम बात है संवेदनाए पानी के मोल बिकने लगी हैं। हमारी चपेट में आने वाला अब पानी नहीं मांगता हमारी चाहतों पर, पर पानी फिर रहा है पानी टूट रहा है और हम सभी बेबस हैं। ये था आज का चिंतन पानीदार पानी वाचक स्वर भारती परिमल।